मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो ब्रह्मा कुमारी का जो यहाँ का अनुभव है वंडरफुल है जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते हैं यहाँ पे जो अरेंजमेंट है खाने का पीने का रहने का एनवायरनमेंट सेवा की भावना उसका जवाब नहीं पता नहीं बाबा की कैसी मेहरबानी कि जो यहाँ कोई चीज़ मांगो उससे ज़्यादा मिलती है सुपर सुपर आई एम वेरी मच डिलइट फॉर थैंक यू थैंक यू सो मच आप तो रेडियो एक पर सुन रेडियो मधुबन वन जीरो मुस्कराते रहो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 मुस्कुराते रहो, रहो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहोम शांति यहाँ आके मन को बहुत शांति मिलती है बस चार दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला तीन तारीख को आए आज जा रहे समय कैसा बिता समझ में नहीं आया पहली बार आए थे लेकिन मन ही मन डिसाइड किया है निश्चय किया है बार बार आएंगे बाबा की याद में बार बार आएंगे बार बार आएंगे बार बार आएंगे बनाया आंगन आया खुशियों की बाहर खिला मन का गुलशन का गुलशन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 ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्म कुमार भगवान मिलने का जो रास्ता है वो कैसे तय करना है किस तरीके से तय करना है उस जरिए से मैं बहुत को कि मुझे और ये भी मौका मिला कि ब्रह्म कुमारी बीइंग दी सिंपल लेडीज़ दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर द सोसाइटी टू इंप्रूव टू बिकम अ बेटर सोसाइटी थैंक यू वेरी मच कोई किसी तरह कुछ ये नहीं है शांति से सब चलता है और सेशंस भी बहुत अच्छे हुए सब उनके था बहुत अच्छे हैं आम जनता के लिए एक बार तो जिंदगी में यहाँ जरूर आना चाहिए और यहाँ का अनुभव लेना चाहिए थैंक यू सो मच आप सुन रहे रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ हम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 मुस्कुराते यहाँ पे जो पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट था जो अपन सोच के आए थे वही था और जिस तरह से दीदी जो भी दीदी लोग थे और जो भी लोगों ने हमें बताया चाहे वो योग था चाहे वो मेडिटेशन था जो भी चीज़ें थी अर्ली इन द मॉर्निंग उठना सात्विक भोजन जो भी चीज़ें थीं उसका अपना एक लेवल था अपना एक और था और रहना खाना पीना जो भी चीज़ें थी सब चीज़ अच्छा था सबसे बेस्ट पार्ट जो था कि बहुत ही पॉजिटिव बहुत ही सकारात्मक माहौल था जो कि हम लोग यहाँ से लेके जाना चाहते हैं और दो चीज़ें जो हमने पर्सनली अपनी लाइफ में मतलब जो मैंने सीखा वो था मेडिटेशन और अर्ली इन द मॉर्निंग उठना तो ये दो चीज़ हम ले जाना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगली बार फिर हम आएँ और अगली बार जब आएँ तो वो जब ज्ञान सरोवर में जो होता है रिट्रीट उसमें हम आएँ तो बस यही बहुत अच्छा लगा सब चीज़ और एक अच्छी यादों के साथ जा रही यहाँ से जो सीखे वही कि जो यहाँ पे हमें सिखाया गया कि अपने लिए वक्त निकालो मेडिटेशन इस फर्क अपने लिए आप वक्त निकालो बी पॉजिटिव रहो और, और जब भी मौका मिले एक बार ज़रूर माउंट आबू आएँ और एक बार ज़रूर घूमे देखें क्या है कैसे है और एक बार ब्रह्म में एक बार सेशन ज़रूर अटेंड करें और सीखें क्या कैसे है तो यही मेरा है और गो सुन कम सुन ऑफकोर्स we follow it <laughs> thank you so much radiyon matu banaya ake angan aaya khushiyon ki bahar khila man ka gulshan ka gulshan te rehavo kushrate rehavo radiyon matu banaya ake angan आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो वेडियम सुनते रहो मुस्कुराते रहो